श्री माँ शारदा देवी राधु इधर राधु की बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी हित ऐसे लोगों ने आकर प्रतिकार के अनेक उपाय बताए श्री सब सुनती थी और यथासंभव चेष्टा करने में कोई कसर उठा नहीं रखती थी वे किसी के मन में छोक नहीं रखना चाहती थी मार्च के प्रारंभ में नलनी दीदी ने कहा देखो बुआ जी राधु की माँ पागल हुई थी तो तुमने ही तो उसे तिरोल की पागल काली का कड़ा पहनाया था तब वह अच्छी हुई थी मुझे लगता है कि राधू को भी यदि वह कड़ा पहनाया जाए तो वह भी अच्छी हो जाएगी उसे भी सनक लगी है नहीं तो खाना पीना सब ठीक है तो भी इस तरह हमेशा लेटी कैसे रह सकती है तभी सत्रह मिल दूर तिरोल में आदमी जब भेजकर पूजा आदि की व्यवस्था करके कड़ा मंगवाया गया लेकिन राधू को कोई लाभ मिलता नहीं देखा गया उल्टे उसकी माँ का पागलपन थोड़ा और बढ़ गया बिना कारण के ही उसका सिर गर्म होने लगा और नलनी दीदी के साथ बात बात में झगड़ा होने लगा कुछ दिन बाद मामी ने सी से कहा तुम कलकत्ते से राधू को यहाँ क्यों ले आई कलकत्ते में रहने से सारी व्यवस्था हो सकती थी अब गर्मी का मौसम आ रहा है वहाँ रहती तो माथे पर बर्फ़ लगाने से ठीक हो जाती सीमा ने पगली को शांत रखने के लिए वैष्णुपुर से बर्फ़ मंगवाई बर्फ़ का प्रयोग चल रहा था कितने में काली मामा ने आकर कहा दीदी अली की बात सुनकर आसन्न प्रसवा को तुम बर्फ़ देने लगी ठंडा लगने से दूसरा ही कुछ ना हो जाए दीदी तुम समझती नहीं हो कलकत्ते के बड़े बड़े डॉक्टर जब हार मान गए तो यह रोग योग नहीं है यह रोग वोग नहीं है मुझे लगता है किसी देवता या भूत की हवा लग गई है सुषने गेड़े में एक चांडाल तांत्रिक था है उसे एक बाल ले आकर दिखाओ और सुनो तो सही कि वह क्या कहता है बस बर्फ़ देना बंद करके तांत्रिक को बुलाने की व्यवस्था हुई काली मामा और वरदा महाराज उसके पास जैसे ही गए वैसे ही कुछ सरसों उन पर छतरा कर उसने गंभीरता से कहा हाँ मैं सब समझ गया दो एक दिन में ही मुझे वहाँ जाना पड़ेगा आदेश मिला है दूसरे दिन शाम को जब साधक आया तब श्रीमा ने गल वस्त्र हो उसे प्रणाम किया और राधु की अवस्था का सजल आंखों से इस प्रकार वर्णन किया मानो वे महाविपत्ति में पड़ गए हों और उस समय वह साधक ही एकमात्र अवलंबन हो साधक रोगी को देखकर निसंदेह हो गया कि यह भौतिक मामला है लेकिन उसने औषधि के जिन अद्भुत उपकरणों की बात कही उन्हें जुटाना शायद कभी किसी के लिए संभव नहीं था सीमा ने पहले तो बहुत आग्रह प्रकट किया किंतु पीछे जब समझा कि एक यह एकदम असंभव है तब हताश होकर कहा मैं तो सभी देवी देवताओं को मानकर उनके अनुग्रह की प्रार्थना करती हूं, पर कोई आंख उठाकर नहीं ताकते विधि का जो विधान है राधु के भाग्य में जो बदा है वही होगा ठाकुर तुम ही रक्षा करने वाले हो एक और संपूर्ण ईश्वर निर्भरता और दूसरी ओर रोग निवारण के लिए उन्हीं से मात्र हृदय की आंतरिक आकुल प्रार्थना दोनों भावों का यह मिश्रण बड़ा ही चित्ताकर्षक है हितैषियों के परामर्श से श्रीमान माँ ने राधू के लिए चंड उतारने का प्रबंध भी कराया था आश्रम के पास ही एक खंडहर में चंड की पूजा हुई और बलिदान किया गया चंड ने नाना उत्कट औषधियों का विधान दिया फिर चंड के भट्टाचार्य के घर से मालिश का तेल लाने को कहा सभी किया गया पर राधू की बीमारी अच्छी नहीं हुई औरों के संतोष के लिए तथा अपना कर्तव्य समझकर सीमा बहुत कुछ करती जा रही थी तो भी भगवान पर भरोसा करके वे पूर्णतया अनाशक्त थी एक दिन राधू के सुख प्रसव के लिए चिकित्सक लाने का प्रस्ताव उठने पर उन्होंने मन की बात खोल कर कही सियाल कुत्ते आदि जो वन में रहते हैं क्या उन्हें बच्चे नहीं होते मई के मध्य में कोआलपाड़ा में खबर पहुँची कि श्री की सेविका नवासन बहू की बूढ़ी माँ अपने घर में बीमार हो गई है उनके बचने की आशा नहीं है तथा देखने सुनने वाला कोई नहीं है यह समाचार पाते ही माँ ने बूढ़ी को कुआलपाड़ा बुला लिया और आराम बाग के डॉक्टर श्वेत प्रभाकर मुखोपाध्याय को बुलाने के लिए आदमी भेजा डॉक्टर आए पर बूढ़ी की आयु समाप्त हो चुकी थी दो एक दिन के भीतर ही वे परलोक सिधार गई इस बीच में दो घटनाएँ हो चुकी थीं पहली घटना थी माकू के बेटे नेड़ा की मृत्यु 20 अप्रैल 1919 यह सद्गुणवान बच्चा श्रीमा का बड़ा ही स्नेह पाता था इसलिए उसकी मृत्यु से श्रीमा को मार्मिक चोट पहुंची दूसरी घटना थी राधु का निर्विघ्न पुत्र संतान लाभ इसके दीर्घकाल व्यापी स्नायुविक अवसाद को देख चिकित्सकों ने यह निश्चय किया था कि प्रसव के समय अस्त्रोपचार करना पड़ेगा इसलिए बांकुड़ा से डॉक्टर वैकुंठ महाराज आए थे तथा तो पूजनी शरत महाराज ने कलकत्ते से धात्री विद्या में कुशल सरला देवी को भेजा था लेकिन सौभाग्य से 9 मई को राधु का सुख प्रसव होते देख सभी विस्मित हुए परंतु उसके बाद भी राधु की तबीयत ज्यों की त्यों रही हाँ उसके अवसाद की मात्रा बढ़ गई नैना के वियोग के बाद अब राधु की ऐसी अवस्था से श्री माँ बहुत उद्विग्न हो वे थे बातें कहती और रोती थी वे ये बातें कहती और रोती थी नवासन की बहू की माँ की मृत्यु के बाद प्रभाकर बाबू विदा लेने को आए और हाथ जोड़कर बोले माँ संसार में बड़ी यंत्रणा है क्या करूँ गृहस्थ हो चुका हूँ माँ हमें शांति कैसे मिलेगी घर बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सीमा ने आंसू बहाकर बड़ी सहानुभूति से कहा बात तो सही है बेटा संसार में कोई शांति नहीं है ठाकुर हैं वे तुम्हारी रक्षा करेंगे लेकिन घर बार करना या आत्मी स्वजन को लेकर संसार में रहना बड़ा भारी पाप है राधिका का ब्याह कराकर मैंने बड़ा ही अन्याय किया है अब फल भोग रही हूँ 19 जुलाई 1919 सौ उन्नीस 19 को सबको लेकर जयराम भाटी जाने का श्री का विचार हुआ था पर मूसलाधार वर्षा होने के कारण बाईस जुलाई को जाना हुआ संतान होने के बाद भी सात आठ मास तक राजू इतनी दुर्बल थी कि खड़ी होकर चल नहीं सकती थी घुटनों के बल चलती थी वह कपड़े भी नहीं पहनती थी इसलिए उसके रहने की जगह को कपड़े से घेरकर रखना पड़ता था कभी कभी तो वह इतनी नासमझ हो जाती थी कि बलपूर्वक पकड़कर उसे बिछाने में सुलाया जाता था कोई कहते थे कि पागलपन है कोई सोचते थे कि वास्तव में ही दैहिक अवसाद है इसी बीच उसने अफीम खाने की आदत डाल ली थी और अधिक मात्रा में अफीम पाने के लिए वह श्री को कष्ट देती मां अफीम की मात्रा कम करना चाहती पर राधु इसे मानने को तैयार नहीं थी इधर कुछ दिन से मां का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था प्रायः ज्वर रहा करता था जिस पर फिर यह अत्याचार उस दिन श्री तरकारी काट रही थी राधु अफीम के लिए खाकर बैठी आकर बैठी श्री ने वह समझ कहा राधी फिर क्यों उठ खड़ी होना तुझसे मैं तंग आ गई तेरे लिए मेरे धर्म कर्म अर्थ सब गए इतना खर्च कहाँ से लाऊं? बता तू सही ऐसी दो चार अप्रिय बातें सुनते ही क्रोध में आकर राधु ने पास की टोकरी से एक बड़ा बैगन उठा श्री की पीठ पर दे मारा धमाके के साथ ही श्री की पीठ लाल हो फूल उठी उन्होंने ठाकुर जी की ओर ताक कर हाथ जोड़कर कहा ठाकुर उसका अपराध न गिनना वह अबोध है फिर अपने पैर की धूल उसके सिर में लगा कर कहा राधि जानती है इस शरीर को ठाकुर ने कभी जरा सा कड़ा शब्द भी नहीं कहा और तू इतना कष्ट देती है तू क्या समझेगी कि मेरा स्थान कहाँ है तुम सबको लेकर मैं यहाँ पड़ी हूँ इसीलिए भला क्या समझती है बता तो तब राधु रो पड़ी माँ कहती गई राधु मैं यदि रूठ जाऊँ तो त्रिभुवन में भी तुझे आश्रय नहीं मिलेगा ठाकुर इसका अपराध न लेना संताप होने के कुछ पहले से राधो के आचरण में एक विचित्र परिवर्तन आ रहा था श्रीमा की मर्त लीला भी प्रायः समाप्त होने पर थी केवल दो वर्ष बाकी थे भक्तों ने सुन रखा था कि श्रीमा का मन जिस दिन राधो की ओर से हट जाएगा उस दिन उस ऊर्धगामी मन को इस संसार में बांध रखने का दूसरा कोई उपाय नहीं रहेगा लीला में इसकी लीला उस दिन समाप्त हो जाएगी श्री रामकृष्ण के अचिंतनीय विधान से क्रमशः वह स्नेह श्रृंखल मानो अपने आप टूट रहा था गत कई वर्षों से श्री माँ का मन राधू पर से धीरे धीरे हट रहा था राधु लगातार बीमार रहती थी व्याधि हटती न थी साथ ही मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ रहा था यह सब देख श्री ने एक दिन दुख प्रकट करते हुए कहा इस राधी पर अब मेरा मन बिल्कुल नहीं बैठता बीमारी का सामना करते करते उब आ गई है बरबस मन को खींच कर रखती हूँ कहती हूँ ठाकुर राधी पर जरा मन ठहराओ नहीं तो उसे कौन देखेगा और ऐसा रोग भी कहीं नहीं देखा पुनर्जन्म में रोग लेकर ही मरी थी प्रायश्चित नहीं किया था माँ अपने मन को उतार रखना चाहती थी पर वह मानो अब संसार में रहना नहीं चाहता था श्री के इस विरक्ति के कारण थे राधू की रुग्ण देह और उसका अस्वस्थ चित्त श्री ने उसे सच शिक्षा दी थी पर छोटे आधार में उसे ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी श्री के स्नेह से उसके हृदय में कोमलता ना आ उदंडता और मनमोजीपन बढ़ता जा रहा था फिर उसकी माँ के पागलपन ने राधो के चरित्र में संक्रमित हो श्री के प्रति उसके व्यवहार को कटु बना दिया था आप दिन आए दिन वह श्री की अवज्ञा करने और उन्हें गालियाँ देने लगीं यहाँ तक कि उन पर हाथ भी चला देती थी सीमा ने राधू के चरित्र की इस परिणति को देख एक दिन कहा था राधू सिंघनी का दूध पीकर भी तू सिरणी हो ही रही मैंने तुझे जो इतने श्रम से पाला पोसा तूने मेरा कुछ भी नहीं लिया अपनी माँ की ही आदतें ली राधू ने क्रोध से सिर पर कपड़ा खींच कर मुँह फेर लिया सिमा ने तब हंसकर कहा मेरे बिना तो तेरा चलने का नहीं और मुझे देखकर सिर पर कपड़ा डालती है मामला वहीं शेष नहीं हुआ एक बार श्री विष्णुपुर से बैलगाड़ी पर गांव जा रही थी कोतलपुर के पास गाड़ी आने पर राधु श्रीमा के को पैर से ढकेलते हुई कहने लगी तो हट तू हट तो गाड़ी से उतर जा सीमा ने यथास्भव गाड़ी के पीछे की तरफ खिसकते हुए कहा मैं यदि चली जाऊँगी तो तुझे लेकर तपस्या कौन करेगा फिर एक बार राधु के लात मारते ही उन्होंने घबरा कर कहा यह क्या किया यह क्या किया राधी और अपने पैर की धूल उसके सिर में लगाई राधु का अत्याचार क्रमशः बढ़ता ही गया माँ का मन भी धीरे धीरे राधु को छोड़ता जा रहा था इनमें से कौन सा आगे और कौन सा पीछे हुआ यह कौन बताएगा बल्कि ऐसा लगता है कि विधि के विधान से यह एक ही बात का द्वित प्रकाश है स्नेह के स्थान पर धीरे धीरे वैराग्य और उदासीनता आ रही थी मई 1918 के प्रारंभ में कलकत्ता जाने के पहले श्रीमान माँ ने राधू को देखने के लिए उसे ससुराल से जयराम बाटी बुलवाया था और उसके पालकी से उतरते ही उसे पहले की तरह आ बेटी राधु कहकर हाथ बढ़ाकर अपनी छाती से लगा लिया था पर वे जानती थी कि राधू का व्यक्तित्व अब अपना रूप ले रहा है वह अपनी इच्छा से श्री को क्वालपाड़ा में छोड़ ससुराल चली गई थी और पूछने पर उसने बताया था कि वह कलकत्ता नहीं जाएगी अतः उसकी स्वतंत्र इच्छा को मान देते हुए अपने कलकत्ता जाने के पहले उन्होंने उसे ससुराल भिजवाने की व्यवस्था की थी अस्त्रधारा बहाकर राधु ने उनके श्रीचरणों पर गिरकर प्रणाम किया था पर श्रीमांत तनिक भी विचलित नहीं हुई थी उन्होंने शांत भाव से उसे आशीर्वाद दिया था एवं स्थिरता के साथ विदा किया था जैसे और सबको करती थी देखने से या नहीं मालूम पड़ा था कि राधो के साथ उनका कोई विशेष संबंध है अप्रैल 1920 के प्रारंभ की बात है तब राधु अपने बच्चे को ले श्री के साथ कलकत्ते में थी श्री खेत के साथ कह रही थी राधू के लिए मेरा सब गया देह धर्म कर्म अर्थ जो भी कहो बच्चे को तो प्रायः मार ही डाला है जहाँ आने के बाद सरला के हाथ में देकर तब कहीं रक्षा हुई कांजीलाल चिकित्सा कर रहा है उसने कह दिया है यदि यह राधू के पास रहे तो मैं इलाज नहीं कर सकूंगा। ठाकुर की क्या इच्छा है उसे फिर बच्चा ही क्यों देना जब वह अपने देह भी नहीं संभाल सकती तो इस पर नया रोग कर बैठी है यह क्या हो गया बेटी खैर इन्हें ले मुझसे अब झेला नहीं जाता घर में ये लोग कितना अत्याचार करती थी मेरी क्या वे करते थे अप्रैल 1920 के मध्य की बात है उद्बोधन में संध्या आरती समाप्त हो चुकी थी राधु के बच्चे को खिलाने का तब समय नहीं हुआ था उसे खिलाने के लिए सरला देवी को बुलाने आदमी गया हुआ था पर बच्चे के रोने के कारण राधु उसे पहले ही खिलाना चाहती थी सीमा के मना करने पर राधु गाली देने लगी तू मर जा तेरी मुँह से आग लग तुरं में आग लगे इत्यादि सीमा बहुत दिन से रोग पीड़ित थी तथा अवर्णनीय उत्पीड़न सहन कर रही थी इसलिए आज रह न सकी तंग आकर बोली हाँ मेरे मरने के बाद तेरी क्या दशा होगी उसका पता चलेगा आज इस नए वर्ष के दिन मैं सत्य कह रहे हूँ तो पहले मर पीछे मैं निश्चिंत होकर जाऊँगी परम अनुराग के साथ चरम वैराग्य का अपूर्व सम्मिश्रण इसका भाव न समझ राधु और भी बड़बड़ाने लगी तब श्री ने आवेग के साथ कहा हवा करो बेटी इसके मारे मेरी हड्डियां जल रही हैं ठीक इसके तीन महीने बाद श्रीमान ने लीला समरण कर ली